छांदो्य उपनिषद् शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय प्रथम खंड ग्रह्म विद्या की उत्तर उत्तरायणा गति कह दी थी अब इसके अंतर पंचम अध्याय में पंचाग्निवेत्ता गृहस्थ तथा अन्य विद्याओं में निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु ऊर्ध्व की उसी गति का अनुवाद कर केवल कर्म परायण पुरुषों की उससे भिन्न दक्षिण दिशा से संबंध रखने वाली रूपा और आगे का ग्रंथ आरम्भ किया जाता है वाघादी की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है क्योंकि गति ग्रंथ में प्राण ही संवर्ग है इत्यादि अनेकों प्रकार से प्राण का ग्रहण किया गया है सबके साथ मिलकर कार्य करने में समानता होने पर भी वह वागदी इंद्रियों में श्रेष्ठ क्यों है और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिए इस शंका की निवृत्ति के लिए उसके श्रेष्ठत्व आदि गुणों का विधान करने की इच्छा से यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि गुणों का सना श्लोक पहला जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है भाषातः जो कोई ज्येष्ठ आयु में प्रथम और श्रेष्ठ गुणों में अधिकता को जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है इस प्रकार फल की अपेक्षा प्राण ही आयु में ज्येष्ठ है क्योंकि पुरुष के गर्भस्थ होने पर बाघादी की अपेक्षा प्राण की वृत्ति पहले लब्ध स्वरूप होती है जिससे कि गर्भ बढ़ता है वाघादि की वृत्तियों का लाभ तो चक्षुरादि गोलक और अवयवों के निष्पन्न हो जाने के अनंतर होता है इसलिए आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है तथा उसकी ज्येष्ठता का तो सुबह इत्यादि दृष्टांत द्वारा बारहवें मंत्र में प्रतिपादन किया जाएगा अतः इस कार्यकरण संघात में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है श्लोक दूसरा जो कोई वशिष्ठ को जानता है वह स्व में वशिष्ठ होता है निश्चय ही वाक वशिष्ठ है जो कोई वशिष्ठ अत्यंत बसने वाला अर्थात आच्छादन करने वाले को अर्थात अत्यंत वसुमान धनवान को जानता है वह उसकी प्रकार अपने स्वजातियों में वशिष्ठ होता है अच्छा तो वशिष्ठ कौन है इस प्रश्रुति कहती है निश्चय ही वाक वशिष्ठ है क्योंकि वाघ श्रेष्ठ वक्ता लोक ही बसते अर्थात दूसरों का पराभव करते हैं और अधिक धनवान भी होते हैं अतः वाक वशिष्ठ है श्लोक तीसरा जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है चक्षु ही प्रतिष्ठा है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या है इस पर कहती है चक्षु ही प्रतिष्ठा है क्योंकि चक्षु से देखकर ही पुरुष सम और विषम प्रदेश में स्थित होता है इसलिए चक्षु ही प्रतिष्ठा है श्लोक चौथा जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष काम भोग्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं ही संपद है जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। अच्छा तो संपद क्या है इस पर श्रुति कहती है श्रोत्र ही संपद है क्योंकि श्रोत्र से वेद और उनके अर्थ का विशेष ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं फिर कर्म किए जाते हैं और तदनंतर भोगों की प्राप्ति होती है इस प्रकार भोगों की प्राप्ति के हेतु होने के कारण श्रोत्र ही संपद है श्लोक पांचवा जो आयतन को जानता है वह स्वजातियों का आयतन आश्रय होता है निश्चय मन ही आयतन है शर्त जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है अर्थात उसका आश्रय बन जाता है वह आयतन क्या है इस कहती है मन ही आयतन है इंद्रियों द्वारा लाए हुए एवं भोक्ता के प्रत्यय रूप विषयों का मन ही आयतन यानी आश्रय है इसलिए मन ही आयतन है ऐसा कहा गया है इंद्रियों का था था विवाद श्लोक छठा एक बार प्राण इंद्रिया मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे ब शर्त एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त गुण से युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठता के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ प्रयोजन से विवाद करने लगे, सी लगे। बहुत विरुद्ध बातें कहने प्रजापति प्रजापति श्लोक अपने पिता के पास जाकर कहा, भगवन, हम में कौन श्रेष्ठ है प्रजापति ने उनसे कहा तुम्हें में से जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यंत पापिष्टा दिखाई देने लगे वही तुम में श्रेष्ठ है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 तथा उससे भी अत्यंत निष्कृष्ट सा दिखाई दे और शब समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान पड़े वही से, में श्रेष्ठ रूप उपाय विशेष से उत्तर दिया की परीक्षा प्राणों के प्रति पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर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 उस बाघ इंद्रिया ने उत्क्रमण किया तथा उसने उत्क्रमण कर केवल एक वर्ष प्रवास करने के अनंतर अपने व्यापार से निवृत्त रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणों से कहा तुम लोग मेरे बिना कैसे प्रकार से जीवित रह सके तब उन्होंने जिस प्रकार गुंगे इत्यादि उत्तर दिया जिस प्रकार कलाहा गुंगे लोग संसार में वाणी से बिना बोले भी जीवित रहते हैं किस प्रकार प्राण से प्राणन करते हुए नेत्र से देखते हुए कान से सुनते हुए और मन से चिंतन करते हुए तात्पर्य यह है कि इस प्रकार समस्त इंद्रियों की चेष्टा करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे तब प्राणों ने अपनी अश्रेष्ठता समझकर कर वाक इंद्रिय ने प्रवेश किया अर्थात वह पुनः अपने व्यापार में प्रवृत्त हो गई चक्षु की परीक्षा श्लोक न हुआ फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष प्रवास करने के अंतर फिर लौट पूछा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार अंधे लोग बिना देखे प्राण से प्राणन करते वाणी हुए कर परीक्षा श्लोक दसवा तदनंतर श्रोत्र ने उत्मण किया उसने एक वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौट कर पूछा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके उन्होंने कहा जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राण से प्राण करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे यह सुनकर श्रोत्र ने शरीर में प्रवेश किया मन की परीक्षा तत्पश्चात मन ने उत्मण किया उसने एक वर्ष प्रवास कर फिर लौटकर मेरे बिना तुम कैसे जीवित रहे उन्होंने कहा जिस प्रकार बच्चे जिनका की मन विकसित नहीं होता प्राण से प्राणन किया करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते और कान से सुनते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे यह सुनकर समस्त श्रुतियों का तात्पर्य समान है जिस प्रकार बालक अमना अप्रूढ़ मना, मना अर्थात जिनका मन विकसित नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है प्राण की परीक्षा और विजय इस प्रकार वागा परीक्षा हो चुकने पर श्लोक 12 बारह फिर प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की उसने जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बांधने की को उखाड़ डालता है उसी प्रकार अन्य प्राणों को भी उखाड़ दिया तब उन सब ने उसके सामने जाकर कहा भगवान आप हमारे स्वामी रहे आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं आप उत्क्रमण न करे दशर अथ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 उसी प्रकार उसने वाक आदि अन्य प्राण को उखाड़ दिया अर्थात शरीर से बाहर निकाल दिया इसी प्रकार विचलित कर दिए जाने पर वे प्राण अपने गोलकों में स्थित रहने में असमर्थ होने के कारण मुख्य प्राण के सम्मुख जा उससे बोले भगवान एधि आप हमारे स्वामी हो क्योंकि हम सब में आप श्रेष्ठ है तथा इस शरीर से आप उत्क्रमण न करें इंद्रिय द्वारा प्राण की स्तुति श्लोक चौदहवा और तेरहवा फिर उसे वाक इंद्रिय ने कहा जो मैं वशिष्ठ हूँ वशिष्ठ हो तदनंतर उसे चक्षु ने कहा मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हें प्रतिष्ठा हो फिर उससे श्रोत्र ने कहा मैं जो संपद हो सो तुम्ही संपद हो तत्पश्चात उससे मन बोला मैं जो आयतन हूं सो तुम्ही आयतन हो वश्यर्थ हो तदन वश्य लोग जिस प्रकार राजा को भेट समर्पण करते हैं उसी प्रकार इंद्रियों ने अपने कार्य से प्राण की श्रेष्ठता संपादन करते हुए कहा इस प्रकार कहा पहले वाणी बोली मैं जो वशिष्ठ हूँ यह मूल में यत शब्द क्रिया विशेषण है अर्थात मैं जो वशिष्ठत्व गुण वाली हूँ जो तुम वशिष्ठ हो उस वशिष्ठत्व गुण से तत्विष्ठ हो अर्थात तुम भी उस गुण वाले हो अथवा शब्द भी क्रिया विशेषण ही है तब इसका यह तात्पर्य होगा कि तुम्हारा किया हुआ अर्थात तुम्हारा जो यह वशिष्ठत्व गुण है वह अज्ञान से मेरा है ऐसा मैंने समझ लिया है इसी प्रकार आगे के चक्षु श्रोत्र और मन के विषय में योजना कर लेनी चाहिए वाक आदि इंद्रियो द्वारा मुख्य प्राण के प्रतीक हुआ जो यह श्रुति का वाक्य है सो ठीक ही है क्योंकि लोक लोक में समस्त इंद्रियों को न वाक न चक्षु न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं परंतु प्राण ऐसा कहते हैं क्योंकि ये सब प्राण ही है भाषा लोक में इन वाक आदि समस्त इंद्रियों को लौकिक अथवा शास्त्र पुरुष न तो वाक कहते हैं और न चक्षु न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं बस प्राण ऐसा ही कहते हैं क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादी इंद्रिय समुदाय हो जाता है अतः मुख्य प्राण के प्रति वाघादी कहा गया है इस प्रकार इस प्रकरण के अर्थ का इसका करना चा, चाहती है चंका किंतु यह किस प्रकार संभव है कि वाघादी प्राणों ने चेतना युक्त पुरुषों के समान अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए एक दूसरे से स्पर्धा की क्योंकि वाक के सिवा अन्य चक्षु आदि इंद्रियों में से किसी का भी भूलना संभव नहीं है और न उसका देह से चला जाना उसमें पुनः प्रवेश करना ब्रह्मा के पास जाना अथवा प्राण की स्तुति करना ही संभव है समाधान उसमें हमारा यह कथन है कि अग्नि आदि चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण वाघ आदि इंद्रियों की चेतना चेतनता तो शास्त्र से ही सिद्ध है यदि कहो कि इस प्रकार एक ही देह में अनेक चेतनावानों के के रहने से के से तार्किकों मत विरोध होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की निमित्त कारणता स्वीकार की है। लोग जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो वे रथ आदि के समान ईश्वर से अधिष्ठित हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत एवं इंद्रियों की तथा पृथ्वी आदि बाह्य पदार्थों की नियत प्रवृत्ति मानते हैं तथा हम लोग तो अग्नि आदि चेतन देवताओं को भी अध्यात्मा अध्यात्म शरीर नहीं मानते तो क्या मानते हैं हम तो अध्यात्मा अध्यात्म और अधिदेव भेद से करोड़ों विकल्पों वाली एकमात्र प्राण देवता की भेद स्वरूप उनहेंद्रियवती देवताओं का ईश्वर को अध्यक्ष मात्रता से नियंता मानते हैं क्योंकि वह ईश्वर अकर्ण इंद्रियादि रहित है जैसा कि वह बिना हाथ पांव के ही वेगवान और ग्रहण करने वाला है बिना नेत्र वाला होकर भी देखता है और होने पर भी सुनता है इस मंत्र से प्रमाणित होता है। इसके सिवा श्वेता श्वतर शाखा वालों का यह पाठ भी है कि उत्पन्न होते हुए हिरण्य को देखो तथा तो पहले हिरण्यगर्भों को उत्पन्न किया इत्यादि इस शरीर में उन ईश्वर और देवताओं से विलक्षण कर्म फल से संबंध रखने वाला जीव भुगता है ऐसा हम आगे कहेंगे कल्पित किया गया है जिस प्रकार लोक में मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञ से पूछते हैं कि हमें हम गुणों की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है और उसके यह कहने पर कि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 उपासक किसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता समझ जाए ऐसी ही कौशित की ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति भी है मनुष्य बिना वाणी के जीवित रहता है क्योंकि हम गुंगों को देखते हैं नेत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम अंधे को देखते हैं श्रोत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बहरों को देखते हैं मन के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बालकों को देखते हैं तथा भुजा कट जाने पर जीवित रहता है गुरु जाघ कटने पर जीवित रहता है इत्यादि प्रथम खंड समाप्त तो द्वितीय खंड प्राण का अन्न निर्देश कुछ तो लोग पहला उसने कहा मेरा अन्न क्या होगा तब वागा ने कहा कुत्तों आदि पक्षियों से लेकर सब जीवों का यह जो कुछ अन्न है सब तुम्हारा अन्न है सो यह सब अन्न प्राण का अन्न है अन्न यह प्राण का प्रत्यक्ष नाम है इस प्रकार जानने वाले के लिए भी कुछ अभक्ष्य नहीं होता है। उस मुख्य प्राण ने कहा मेरा अन्न क्या होगा इस प्रकार मुख्य प्राण को मानो प्रश्नकर्ता बनाकर बागादी को उत्तर उत्तरदाता कल्पित करती हुई श्रुति कहती है इस लोक में के सहित और पक्षियों के सहित संपूर्ण प्राणियों का यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध है वही तेरा अन्न है ऐसा ने कहा इस प्रकार सब कुछ प्राण का अन्न है और प्राण इस अन्न का भुगतान है इस बात को समझाने के लिए कल्पित आख्याय का रूप से निवृत्त हो ग्रंथ अपने श्रुति रूप से कहता है यह जो कुछ अन्न इस लोक में प्राण प्राणियों द्वारा भक्षित होता है वह अन्न प्राण का ही अन्न है अर्थात वह प्राण से ही भक्षित होता है प्राण का सब प्रकार की ज्ये में व्याप्ति रूप गुण प्रदर्शित करने के लिए उसका प्रत्यक्ष नाम है क्योंकि उपसर्ग पूर्व में रहने पर विशेष गति ही सिद्ध होती है इस प्रकार संपूर्ण अन्नों को भक्षण करने वाले प्राण का नाम ग्रहण किया गया है अतः उसका अन्न यह प्रत्यक्ष नाम है अर्थात यह सर्वन्न भक्षी प्राण नाम साक्षात है इस प्रकार जानने वाले उपरुक्त प्राणवितता के लिए अर्थात जो यह जानता है कि मैं संपूर्ण है कि इस प्रकार जानने वाले के लिए सभी अन्न है क्योंकि वह विद्वान प्राण स्वरूप हो जाता है जैसा की एक दूसरी श्रुति में भी प्राण से ही यह सूर्य होता है और प्राण में ही अस्त होता है ऐसा उपक्रम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 पहले ही के समान है मेरा वस्त्र क्या होगा इस पर बागादी ने कहा जल क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है इसी से भोजन करने वाले विद्वान यह करते हैं क्या करते हैं भोजन पश्चात का परिधान आच्छादन करते हैं ऐसा करने से वह लंबुक वस्त्रों का लंभनशील अर्थात वस्त्रों को प्राप्त करने वाला ही होता है और अनग्न होता है वस्त्रों को प्राप्त करने वाला बने से अनग्नता अर्थतः सिद्ध ही है अतः अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह है कि उत्तरीय वस्त्र से युक्त होता है भोजन आरंभ करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन शुद्धि के लिए विदित है उसमें यह वस्त्र का वस्त्र है ऐसी दृष्टिमात्र का विधान किया गया है जल से परिधान करता है ऐसा कहकर किसी अन्य आचमन का विधान नहीं किया गया जिस प्रकार लौकिक प्राणों द्वारा भक्षित होने वाला अन्न प्राण का है यहां जिस तरह उर, उनके उत्तर दोनों समान है यदि इस श्रुति के अनुसार प्राण के लिए अपूर्व नवीन आचमन का विधान मान लिया जाए तो क्रोमी आदि अन्न का भी प्राण के भक्ष्य रूप से विधान समझा जाएगा इस प्रकार समान रूप से विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरों का यह प्रकरण विज्ञान रूप प्रयोजन के लिए ही होने के कारण यहाँ अर्ध जरतीय न्याय की कल्पना करना उचित नहीं है तथा ऐसा जो कहा जाता है कि शुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध आचमन प्राण की नग्नता के निवारण के लिए नहीं हो सकता इसके विषय में हमें यह कहना है कि इस प्रकार हम आचमन को दोनों प्रयोजनों के लिए नहीं बतलाते तो फिर क्या कहते हैं हमारा कथन तो यह है कि शुद्धि के लिए किए जाने वाले आचमन का साधन प्राण का वस्त्र है ऐसी दृष्टि का विधान किया गया है उसके आचमन के दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होने रूप की शंका करना उचित नहीं है यदि कहो कि ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित होता जबकि आचमन प्राण के वस्त्र के लिए ही किया जाता जबकि आचमन प्राण के वस्त्र के लिए ही किया जाता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 लोक तीसरा उस इस प्राणदर्शन को सत्य काम जा ने वह्याग्र पद गोश्रुतु के प्रति निरूपित करके कहा यदि इसे शुष्क स्थानों के प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जाएगी और पत्ते फूट आवेंगे उस इस प्राणदर्शन को सत्य काम जा ने गोश्रुति नामक वह्याग्र पद से व्याघ्र पद के पुत्र को वह्याग्र पद कहते हैं उस गोश्रुति नाम वाले से कहकर और भी आगे कहा जाने वाला वचन कहा उससे क्या कहा सो बतलाते हैं यदि प्राणवे पुरुष इस दर्शन को शुष्क स्थानों के प्रति कहे तो उस स्थानों में शाखाएं उत्पन्न हो जाए और पत्ते निकल आवे जी, यदि जीवित तो पुरुष से कहे तब तो कहना ही क्या है मंथ कर्म उपरयुक्त प्राण दर्शन के ज्ञाता के लिए इस मंथ नामक कर्म का आरंभ किया जाता है श्लोक चौथा अब यदि वह महत्व को प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात्रि को सर्वौषध के दधि और मधु संबंधी मंत्र का मंथन कर ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा ऐसा कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर मंथ पर उसका अवशेष डालना चाहिए दशर अब इसके पश्चात यदि वह महत्व यानी महत्व तो को प्राप्त होना चाहे अर्थात महत्व तो प्राप्ति की कामना रखता हो तो उसके लिए इस कर्म का विधान किया जाता है क्योंकि महत्व तो प्राप्त होने पर ही लक्ष्मी समीप आती है क्योंकि श्रीमान को धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे देवयान अथवा पितृयान मार्ग प्राप्त होना संभव है इस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ही महत्व प्राप्ति की इच्छा वाले के लिए विषयोपभोग की कामना वाले के लिए नहीं यह कर्म आरंभ किया जाता है उसकी यह काला विधि कही जाती है अमावस्या के दिन दीक्षित हो दीक्षित पुरुष के समान भूमिशयन आदि नियम कर अर्थात तपस्वरूप सत्यवचन ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्म वाला होकर पूर्णिमा की रात्रि को इस कर्म का आरंभ करता है इस कर्म में दीक्षित होने वाला पुरुष दीक्षा संबंधी समस्त कर्मों का ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यह कर्म किसी का कारणभूत का व्ययोभ मात्र तपस्वीकार करता है सर्वौषध अर्थात तो यथाशक्ति ग्राम्य और वन्य समस्त औषधियों का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषारहित कर उसकी कच्ची पीठी को एक अन्य श्रुति के अनुसार दही और मधु के सहित कंसाकार अथवा चमसाकार के पात्र में डालकर उसका मन्थ, मन्थन कर उसे अपने आगे चमसा कार्य ऐसा कहते हुए आवसनि में आवाप स्थान में घृत की आहुति दे और श्रुवा में लगे हुए अवशिष्ट हवि को मंथ में डाल दे अर्थात उस घृत धारा को मंत्र में गिरा दे इसी प्रकार स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में होती देकर मंत्र में घृत का स्त्राव बढ़ा प्रतिष्ठाय यही स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में होती देकर मंथ में घृतकास्त्रा बड़ा ले संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथ में घृतकास्त्रा बड़ा तथा आयतनाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथ में घृतकास्त्रा बड़ा लेर्ववत है वशिष्ठा प्रतिष्ठाय संपदे तथा आयतनाय स्वाहा ऐसा कहते हुए प्रत्येक मंत्र के अनंतर आहुति देकर उसी प्रकार घृत का सत्राव मंत्र में डाले श्लोक छठा अग्नि से कुछ दूर हटकर मंत्र को अंजलि में ले वह अमो नामास इत्यादि मंत्र का जप करे अमो नामासी आदि मंत्र का अर्थ हे मंत्र तू अम वाला है क्योंकि यह सारा जगत अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है वह तू ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा और सबका अधिपति है वह तू मुझे ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व राज्य और अधिपत्य को प्राप्त करा मैं ही यह सर्वरूप हो जाऊं शर्थ फिर प्रतिसमर्पण कर अग्नि से कुछ हटकर कर मंत्र को अंजलि में रख कर इस मंत्र को जपता है अम नामासी इत्यादि अम यही प्राण का नाम है अन्न के कारण ही प्राण शरीर में प्राण क्रिया करता है इसी से मंत्र द्रव्य प्राण का अन्न होने के कारण अमो नाम जगत है ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है इसी से तू राजा दिप्तिमान और अधिपति सबका अधिष्ठान होकर पालन करने वाला है वह मंत्र प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत् तो गुण समूह को प्राप्त करावे ण के समान मैं भी यह संपूर्ण जगत स्वरूप हो जाऊं इतनी शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है श्लोक फिर वह इस इसे पादश उस मंत्र का भक्षण करता है तत्व्रणी मही ऐसा कर कर भक्षण करता है वयम देव भोजनम ऐसा कर कर भक्षण करता है ज्येष्ठ सर्वधा कहकर भोजन करता है तथा ऐसा कंस कटोरे या चमस चम्मच को धोकर सारा मंथलीप पी जाता है तत्पश्चात वह अग्नि के पीछे चर्म अरुस्थंडिल पवित्र यज्ञ भूमि परमाणिक संयम कर अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ शयन करता है उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया इसके वह इस कही जाने वाली रचा से पादश आचमन भक्षण करता है अर्थात तो इस मंत्र के एक एक पाद से एक एक ग्रास भक्षण करता है हम सविता सबका प्रसव करने वाले आदित्य के उस मंत्ररूप भोजन की प्रार्थना करते हैं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 संपूर्ण के अतिशय विधाता उत्पत्ति इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया जाए यह सर्वथा भोजन का विशेषण है। तुर शीघ्र ही भग सविता देवा, देवता के फलस्वरूप का स्वरूप शब्द यहाँ शेष है अर्थात यह ऊपर से लाना पड़ता है ध्यान चिंतन करते हैं तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट भोजन से संस्कार युक्त और शुद्ध चुक्त होकर हम उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं अथवा भग यानी श्री के कारण महत्व को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले हम उसका ध्यान चिंतन करते हैं ऐसा कहकर कंस, कंसा कंसाकार अथवा चमस चमसाकार गूलर के पात्र को धोकर सारे मंतलेप को पी जाते हैं मंथलेप को पिखर कर आचमन करके अनंत अग्नि के पीछे चर्म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 हो गया श्लोक आठवा इस विषय में यह श्लोक है जिस समय काम्य कर्मों में स्वप्न में स्त्री को देखें तो उस स्वप्न दर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने व शर्थ उस इसी अर्थ में यह श्लोक मंत्र भी है जबकि काम्य कामनाओं के लिए किए हुए कर्मों में स्वप्न में स्वप्न दर्शन में अथवा स्वप्न काल में स्त्री को देखें तो उसमें समृद्धि समझे अर्थात पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होगा ऐसा जाने तात्पर्य यही है कि उस स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन के होने पर कर्म की सफलता समझे तस्मिन स्वप्न निदर्शन यह द्विरोक्ति कर्म की समाप्ति के लिए है द्वितीय खंड समाप्त